श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ पूर्णचंद्र घोष जब श्री रामकृष्ण देव के पास पहले पहल आया तब वह बिल्कुल बालक ही था संभवतः उस समय उसकी आयु तेरह वर्ष की रही होगी उस समय श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्रीयुक्त महेंद्र विद्यासागर महाशय द्वारा संस्थापित श्याम बाजार के विद्यालय में प्रधान शिक्षक थे विद्यार्थियों में किसी को स्वभाव से ही ईश्वरानुरागी देखने पर वे दे उसे दक्षिणेश्वर श्री राम कृष्ण देव के पास ले आते थे उसी प्रकार तेज चंद्र नारायण हरिपद विनोद छोटा नरेंद्र प्रथम प्रमथ पलटू आदि बाग बाजार मोहल्ले के बहुत से लड़कों को वे श्री राम कृष्ण देव के पास एक एक करके लाए थे इसलिए हम लोगों में से कोई कोई हंसी में उन्हें लड़का भगाने वाला मास्टर कहते थे और यह सुनकर कभी कभी हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे उसका यह नाम उपयुक्त ही है विद्यालय की तृतीय श्रेणी में पढ़ते समय एक दिन पूर्ण का कोमल स्वभाव और मधुर भाषण देख कर महेंद्र का चित्त आकृष्ट हुआ और उसके बाद ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से उस बालक का परिचय करा देने का प्रबंध किया गुप्त रूप से ही प्रबंध हुआ क्योंकि पूर्ण के अभिभावक बहुत कड़े मिजाज के थे कहीं वे इस बात को जान जाए तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए विपत्ति की संभावना थी अतः पूर्ण ठीक समय पर विद्यालय में आकर एक किराए की गाड़ी से दक्षिणेश्वर चला गया और छुट्टी होने से पहले ही घर लौट आया पूर्ण को देखकर श्री रामकृष्ण देव उस दिन बहुत ही प्रसन्न हुए और परम स्नेह से उसे उपदेश देते हुए कुछ जलपान कराया लौटते समय उन्होंने उससे कह दिया तुझे जब कभी मौका मिले यहां चले आना गाड़ी से आना आने जाने का किराया यहीं से देने का प्रबंध रहेगा उसके बाद उन्होंने हम लोगों से कहा पूर्ण नारायण का अंश है सत्वगुणी आधार है नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नीचे ही पूर्ण का स्थान है ऐसा कहा जा सकता है जो लोग यहां आकर धर्म लाभ करके कृतार्थ होंगे इस श्रेणी के जिन लोगों को मैंने पहले ही देखा था पूर्ण के आगमन से उस श्रेणी के भक्तों का आगमन पूर्ण हो गया इससे आगे वैसा और कोई यहाँ नहीं आएगा पूर्ण को उस दिन अपूर्व भावांतर हुआ था श्री रामकृष्ण देव के साथ उसके पूर्व संबंध के विषय में स्मृति जागृत हो जाने के कारण उसने उसे एकदम स्थिर तथा अंतर्मुखी कर दिया और उसके दोनों नेत्रों से आनंदाश्रवाधाराएं बहने लगी अभिभावकों के डर से बहुत प्रयत्न करके उसे उस दिन अपने को संभाल घर लौटना पड़ा था उस दिन से पूर्ण को देखने और खिलाने के लिए श्री राम कृष्ण देव के चित्त में विशेष आग्रह उत्पन्न हुआ था मौका पाते ही वे कुछ खाने की चीजें उसे भेज देते और जो व्यक्ति उसे ले जाता उसे अच्छी तरह बतला देते थे कि वह छिपकर उसे दे आवे क्योंकि घर के लोगों को मालूम हो जाने से उसके प्रति अच्छा व्यवहार न होने की संभावना थी पूर्ण के साथ भेंट करने के आग्रह से श्री रामकृष्ण देव को हमने कभी कभी आंसू बहाते देखा है उनके उस प्रकार के व्यवहार से हमें विस्मित होते देखकर उन्होंने एक दिन कहा था पूर्ण के प्रति इस आकर्षण को देखकर तुम लोग आश्चर्य करते हो परंतु नरेंद्र विवेकानंद के लिए शुरू शुरू में मेरा हृदय जैसा व्याकुल होता था और मैं छटपटाता रहता था उसे देखते तो तुम्हें न जाने कितना आश्चर्य होता कुछ भी हो पूर्ण को देखने के लिए आग्रह होते ही श्री रामकृष्ण देव अब से दोपहर को कलकत्ते आ जाते और बाग बाजार स्थित बलराम बसु के भवन में अथवा उस मोहल्ले के किसी व्यक्ति के घर पर उपस्थित होकर खबर भेजकर उसे विद्यालय से बुला लेते थे इस प्रकार एक दिन पूर्ण उनका पूर्ण दर्शन दूसरी बार कर सका था और उस दिन वह अपने को एकदम खो बैठा था श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन स्नेहमयी जननी के समान उसे अपने हाथ से खिला दिया था और पूछा था मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है बता तो भक्ति गदगद चित्त की अपूर्व प्रेरणा से पूर्ण ने कहा था आप भगवान हैं हैं साक्षात ईश्वर है। बालक पूर्ण दर्शन मात्र से ही उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श के रूप में ग्रहण कर सका था इस बात को जानकर उस दिन श्री राम कृष्ण देव के विस्मय और आनंद की सीमा न रहे उन्होंने उसे सर्वात करण से आशीर्वाद देकर शक्तिपूर्ण पवित्र मंत्र के साथ साधन रहस्य का उपदेश दिया था बाद में दक्षिणेश्वर लौट कर उन्होंने बारंबार हमसे पूछा था अच्छा पूर्ण तो अभी बच्चा ही है उसकी बुद्धि अभी कच्ची है उसने कैसे उस बात को समझ लिया बताओ तो और भी किसी किसी ने अलौकिक संस्कार की प्रेरणा से पूर्ण की तरह मेरे प्रश्नों का इसी प्रकार उत्तर दिया है यह निश्चय ही पूर्वजन्म का संस्कार है इनके शुद्ध सात्विक अंतःकरण में सत्य की छवि स्वभावतः ही पूर्णतया परिपुष्ट हो उठी है